जीवन तो क्रियाकलाप भी सुख के लिए करता है तो मन जो है वो रस मतलब वो रस का आस्वादन करना चाहता है सुख का आस्वादन करना चाहता है और वो ऐसे सुख के लिए अब उसको कंटेंट उपलब्ध होता है शरीर जीवन ने शरीर या सुखी होने के लिए तो शरीर एक पहला कंटेंट बनता है अगर हम बात करेंगे तो पहला कंटेंट जो बना वो शरीर बना तो अब मन से जो शरीर की जो भी आवश्यकता है जो भी संवेदना है उसके उसके बाद बनी और शरीर से सुखी होने के लिए जीवन काम करता है मन तो मन जो काम करेगा उसमें क्या निकल के आए कि मन कम पड़ जाता है है ना तो मन को क्योंकि मन को सिग्नल चाहिए उसके ऊपर वाली फैकल्टी के तो मन मन दबाव बनाता है वृत्ति के कि तुम कुछ करो विश्लेषण करके तो कैसे मिलेगा हमको सुख जो अभी मिला वो बार बार कैसे मिले तो शरीर से ही सुखी होने का भास होता है हमको शरीर में जो संवेदना है उससे हमारे को सुख नाम की वस्तु का कोई एड्रेस पता लगता है है ना क्या हुआ ठीक है भी? तो हम सुखी होना चाहते हैं। ये बात कैसे पता चली हमको जो भी संवेदनाएं के समय जो भी अच्छा लगा उससे जीवन को सुख चाहिए तो पहले से सुख का फ्लेवर था ये सुख तो चाहिए था पता नहीं था लेकिन वो कुछ ऐसा लग गया कि यार ये जो मजा आया ना ये मजा ही चाहिए हमको है ना तो ऐसे मजे के लिए अब वो मन जो है वो वृत्ति पर दबाव डाल रहे हैं कि अब तुम ढूंढो इसको करो विश्लेषण लाग करो उसका तो ऐसे में वो वृत्ति पे दबाव आया विश्लेषण का और ये दबाव है जो मन अपना जो सुख मिल रहा है वो सुख एक्चुअल सुख नहीं है फॉर दैट हाँ, वो कुछ तो उसको पता चला ना जिसमें सुख जिस जैसा लगा उसको हम्म तभी तो सुख चाहिए वाले बात बनी नहीं तो सुख चाहिए कैसे पता लगता है आपको तो कोई वस्तु हमको पता चली वो आंशी की होगी चाहे छड़ी की होगी है ना हम वो उससे हमारे को इंट्रोडक्शन हो गया सुख सुख वस्तु का ट्रेलर मिल गया ट्रेलर अब वो ट्रेलर के चक्कर में है ना पड़ गया अवृत्ति पे दबाव आ गया मन से के भाई अब वेरीफाई तो फेरि, करना है सुख है कि ना न अभी कोई वेरीफिकेशन की बात नहीं हो रही अभी तो भ्रमित स्थिति में बात करें तो अब वृत्ति पे दबाव डाल देंगे वापस लाया उसको तो अब सोच रहा आदमी क्या करे विश्लेषण कैसे करें क्या करें आज क्या खाएं कल क्या खाएं कहा घूमें क्या करें जिससे वापस वही फीलिंग आए और वो वापस कुछ आती भी है लेकिन वो पहली बार जैसी नहीं रहती है दूसरी बार में उसे कम रहती है ज्यादा रहती जो भी रहता तो वो पहली बार जो क्षणिक सुख जिसको कह रहे हैं वो शरीर में जो दिखाई दिया वो उससे सुखी होने की आशा बलवती हो गई ट्रिगर हो गया उसी को हम बोलते हैं किक पड़ गया एक अभी किक पड़ा है जिससे हमको पता चला कि यार कुछ चाहिए हमको ऐसा मजा चाहिए जिंदगी में मजा खुशहाली चाहिए भूख लगने पर खाना खा के जो मजा है वो मजा हमको हमेशा चाहिए तभी तो सुख की हम बात करने लगे सुख जाने बिना हम सुख की बात कैसे कर करते हैं तो सुख हम जाने हैं लेकिन वो पहचाने हैं क्षणिक सुख में शरीर के साथ इसलिए क्षणिक करें क्योंकि वो संवेदना है वो कभी रहती कभी नहीं रहती भूख लगने नहीं हुई है तो खाने में स्वाद नहीं आता है इस प्रकार से ये जो सुख बना अब इसका दबाव बन गया वृत्ति पर अवृत्ती के हुए दबा तो ढूंढ गेला अव रत्ती क्या करे अब मजे के बाद ये होती है कि जो कुछ भी हम किए रहते हैं सुने रहते हैं देखे रहते हैं वो सबका चित्रण रहता है। तो जितना हमारे पास चित्रण रहता है, उन्हीं चित्रणों में से अब विश्लेषण तो वृत्ति अब दबाव डाल दी चित्र के ऊपर की तू हमको सप्लाई दे भाई अब क्या करे हम तो एक काम करते हैं ना वहां काला पीपल है वहां चलते हैं आज वहां पिकनिक करते हैं अभी चित्रण में से इसका सपोर्ट लगेगा कि वो चित्रण सपोर्ट करेगा कि चलो तो जितने चित्र हैं उन चित्रों को बार बार हम दोहराते दो हैं तो अब मन ने तो वृत्ति बढ़ा दिया ठीक वृत्ति कम पड़ गई तो वृत्ति ने चित्र को, को डाला लेकिन चित्र ने अपने पास जो भी चित्रण थे वो लौटा दिया इसको ये ले भाई हमारे पास ये हैं कुल इतना है काला पीपल भी है है ना यहाँ से वो दिग्लू भी है और एक ये भी है और एक ये भी है जितने भी चित्रण है इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करा दिया अब कर विशेपीरियंस के आधार पर ही है मतलब आउटसाइड नहीं है एक्सपीरियंस क्या एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पर उतने सूच नहीं हैं। पहली बार आम खाया तो बहुत मजा आया था आम के साथ दोबारा आइसक्रीम खाई थी ठंडी आइसक्रीम डाल के वो गरम आम फिर उसके ऊपर गुलाब जामुन वो तो जितने चित्रण है वो चित्रणों में से दबाव बन गया तो चित्रण इच्छा में कोई दबाव नहीं उसने तो चित्रण सप्लाई कर दी ये है भैया विश्लेषण अब क्या कर रहा उन चित्रणों में से वापस उस कुक के लिए कैसे हो जाए कैसे हो जाए काम कर रहा है इस प्रकार से दोनों ही जो मन और चित्त जो है वो अपने अपना इंफॉर्मेशन वृत्ति पे लोड कर दिया अब वृत्ति इसमें ओवरलोड हो रही है उसको विश्लेषण करना है अब ये जो ये जो विश्लेषण करते हैं कैसे हो जाएगा क्या करेंगे तो हमको लगता है हम ये ये बुद्धि है अब हमको लग लगता है बुद्धि से हम काम करें है ना तो ये जो वृत्ति को जो बुद्धि मान ली इससे जो कुछ बना वो प्रवृत्ति हो गया भ्रम हो गया ये हम सोच रहे हैं कि ऐसे कर लू क्या वैसे कर लू क्या ऐसे कर लू क्या क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं शरीर से हम जब चल रहे हैं तो रूप गुण के चित्रण हमारे पास आ गए वो में पड़े हुए मन से जो संवेदनाओं में जो सुख की अनुभूति कभी कभी हुई है ना वो वो हमको चाहिए वही सुख और वो मिले कैसे वो मन का काम नहीं वो वृत्ति में डाल दिया और वृत्ति उसमें एनालिसिस कर दी कि अब और क्या कर दे आज क्या नया कर दू कल क्या नया कर दू तो विश्लेषण प्रधान हो गए हम अब ऐसे में जो तुलन है वो तुलन क्या हो रहा है क्योंकि चित्रण जैसे आएंगे वैसे तुलन होगा तुलन कोई आपको डायरेक्टिव नहीं दे रहा है तुलन तो चित्रण का एक वेरिफिकेशन कर रहा है कि क्या काय का चित्रण है।, है ना तो वो स्टैंपिंग कर रहा है उसके दुपरी तो का है ये हित का है लाभ का है वो तोलने की चीज तो है कोई कैटेगरी कर दिया कैटेगराइजेशन कर दिया तो तुलन अभी देखेंगे तो पड़ा हुआ है तो न्यायधर्म सत्य की अपेक्षा है हमारे अंदर तुलन में ये घटित हो प्रियप के तुलन होते रहते हैं तो वो वो तो कैटेगरी बनने के बाद तो काम ये हो रहा है इधर मन में आस्वादन की अपेक्षा जो कि शरीर एक वस्तु के रूप में हम पहचाने उससे जो ट्रिगर हुआ जो भी किक पड़ा वो जीवन में किक हो गया क्या कुछ हो सकता है और उसके लिए व्यतीत काम कर रही है और चित्र चित्रण जो है उसमें से सपोर्ट करते रहते हैं इस प्रकार से कई सारे चित्रण है जिसको हमने करके देखे हैं कई सारे हमने करके देखे हैं जितने हमने करके देखे होंगे उससे लाखों चित्रण हमारे पास है जो हमने नहीं करके देखे तो आप क्या हो गया वृत्ति के पास भी मटेरियल बहुत है कि चलो काम करते हैं ओमान चलते हैं ओमान में है ना नया बिजनेस करते हैं है ना अब यार सारा क्या करे आदमी तो अब वृत्ति को भी मतलब मिल गया माल जितना आप जितना विश्लेषण कर रहे उतना कर ले भाई अपने तो ओमान का नाम ही सुना लेकिन अभी वहां से ओमान के बारे में जो भी चित्रण बना के रख लिया नाम से और वहां से अपन काम शुरू कर दिए तो आनंद चित्रण हमारे पर रखे हुए हैं एक जिंदगी का जिंदगी इसमें गप जाए क्योंकि क्या तो कितना कुछ कल्पनाशीलता से हम बना लेते हैं कुछ देख के बन जाते हैं कुछ सुन के बना लेते हैं हर दिन हर दिन हर दिन वो जो पिक्चर देखी थी इन आउट उसमें भरा था ना भंडार वो गोले गोले गोले जो दिखे है वो सब चित्रण है इतने आनंद चित्रण पड़े हुए हैं एक मेमोरी में मतलब जीवन में इतने भैया इतने हैं कि एक आदमी क्या अनेकों पीढ़ियां उसको पूरा कर रही हैं अनेकों पीढ़ियां लग रही हैं उसमें हमारे बाप के बाप के चित्रण नाम पूरा कर रहे हैं है ना और वो कैसे हमारे बन गया हमें को पता नहीं है कैसे हम अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहे हैं हमें को पता नहीं काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला है इसमें अगर देखने जाएंगे तो काफी दिक्कतें अब ये अब इसमें रास्ता यहां से निकलने का आता नहीं एक तो रास्ता ही निकल आगे भैया तो अब करो अपनी प्रवृत्ति परिवार ये एक को विलय करो ये माया है माया है एक रास्ता वो है कि जहां माया माया करते रहते हैं दूसरा रास्ता ये कि इनको पूरा करो दूसरा रास्ता भौतिकवादी विधि से पूरा करो पूरा करने के लिए पैसे चाहिए पैसे के लिए क्या करना है तो विश्लेषण करना चाहिए बुद्धि चलाओ अपनी बुद्धि लगाओ तो पैसे आ ही जाएंगे तो अब वो पूरा सारा जोर वापस विश्लेषण पा गया चित्रणों को पूरा करने के लिए भी चित्रणों को पूरा करना उसके लिए जो कुछ करना है उसके लिए भी काम करना विश्लेषण को डबल ट्रबल काम करना है इस प्रकार से हम लोग काफी बुद्धिमान हो गए क्या बुद्धिमानी हो गए इसमें सारी चालाकी सीख गए हम है ना क्योंकि इसको पूरा तो करना पड़ेगा इस वजह से ये बात बन गई पूरा करके नहीं क्या ये मेरी कॉफी और आप लोगों को मिल सकती कि है किसी को पीना हो तो क्योंकि ज्यादा है ये नहीं बोलने से नहीं है मेरे को थोड़ा सा लग रहा सुबह छह बजे से चल रहा था ज्यादा आई कैन शेयर आप आराम से लीजिए चलिए तो ऐसा करके ये पूरी कहानी बन गई तो अब ये पूरी कार्यक्रम क्या हो गया ये वृत्ति में है ना अब प्रधान नहीं बोल सकते क्योंकि कि किसको प्रधान बोले मन को अब स्टार्टिंग तो मन से हो रही है है ना वृत्ति तक पहुंची वृत्ति में काम करने के लिए चित्र से अप्लाई गया तो कुल बुला तीनों जो है इसमें एक नहीं है इसमें दबाव है इसमें एक रूपता नहीं कह सकते कि अभी एक रूप हो गया वो है ना हमको लगता है कभी कभी हम विश्लेषण कर पाते हैं तो हमको लगता है यार बढ़िया हो गया हमारा हम, एक रूपता हो गया समाधान हो गया ऐसे बोल देते हैं हम हमारे अपने चित्रण को पूरा करने का कोई विश्लेषण हमारे को बन जाता है तो हमको ऐसा भाष होता है कि हमको समाधान हो गया है ना जबकि ये समाधान कहीं और हो होने की चीज है कॉम्बिनेशन बहुत हो गया हाँ कौन कॉम्बिनेशन लेंगे हाँ उसका कोई एक रूप नहीं है कोई कॉम्बिनेशन आप स्वीकार कर लेते हो कि नहीं नहीं ऐसा कर लेंगे है ना तो अब वो उस समय आपको भ्रम होता है कि समाधान हो गया क्योंकि वो विश्लेषण को हम बुद्धि मानते हैं और बुद्धि के आधार पर ही हम है ना विश्लेषण हाँ। के आधार पर हम चीजों को रिजोल्व करने जाते हैं कुछ कुछ हमारे को सोचने से लग जाता हाँ ये हम कर लेंगे लेकिन उन सब कंटेंट क्या है तो रूप उनके कंटेंट है खाली हमारे पास स्वाद नाम की चीज आई ना आपको चाहिए नहीं, ये लेना ले लो ये ज्यादा ही मर गया अगर पीना हो तो चलो छोड़ो कोई बात नहीं तो इस प्रकार की चीज बन गई इसको बोला प्रवृत्ति हो गया तो प्रवृत्ति मतलब चित्रण विश्लेषण अश्वदन ये तीन अश्वदन की अपेक्षा में चयन ये तीनों का कॉम्बिनेशन मतलब टोटल सम टोटल जो एक्टिविटी है हम हाँ, ये एक्टिविटी को प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति बोलेंगे इसको ऐसे और भी प्रवृत्ति बनेगी जो प्रवृत्ति बनेगी वो भी उसमें भी ये मतलब होगा नया धर्म सत्य जो आ जाएगा उसमें नया धर्म सत्य का घंटी बजेगा हम्म अभी इसमें जो स्टैंपिंग हो रहा है वो प्रिय का उसमें उसमें न्याय के रूप में स्टैम्पिंग होगा उसका जनरली प्रवृत्ति परिवर्जन बोलने से हम दुष्प्रवृत्ति को इंगित करेंगे प्रवृत्ति परिवर्जन मतलब चित्रण आशाधन चल विश्लेषण अभी हम क्या कर दे रहे हैं इसमें नया क्या हो जा रहा है वट इज एडिशन अब अब अनुसंधान हो गया अनुसंधान होने के बाद क्या हो गया कि मानव शरीर से सुखी नहीं है क्योंकि जो जिसका स्वभाव नहीं है उससे वो अपेक्षा रखना ही कुल मिला के आसक्ति है तो शरीर में कोई सुख नहीं है तो शरीर से जो सुख की अपेक्षा रखना ही कुल मिला के आसक्ति बनी तो सुख कहा है जो जिसका स्वभाव है तो स्वभाव किसका है तो सुख एक स्वभाव है वो क्या है धीरते वीरते उदारता के रूप में वो मानव में जीवन में होने वाली बात ठीक है ना मानव में जीवन में होने वाली बात है तो अभी ये जो बात है ये रूप गुण से अधिक है ये तो अभी क्या हो गया ये अनुसंधान का जो भी अभी अपने पास कंटेंट आया वो कंटेंट अपने को क्या कहते रहे कि अभी देखो हम किसी भी प्रकार के रूप गुण कोई जिगलू बना लो आप उसके तालाब और उससे पेड़ों से और उसकी गौशाला से और है ना आप ज्यादा देर सुखी नहीं सकते तो रूप गुंड क्या क्योंकि तो, तो थोड़े दिन बोल जाएगा बड़े बड़े अम्यूजमेंट पार्क अपन है ना ऐसे घूम के गाड़ी में बैठ के निकल आते हैं वो जितना कभी हम बना नहीं सकते हैं ना वो सब हम देख के दो घंटे में चले आते हो गया जी अब चलो यार हमको जाना है बेटी से मिलना है ना कुछ नहीं गानी शुरू हो जाती तो ये सब तो रोक नहीं सकता आदमी को तो अभी ये समझ में आया कि मानव में एक स्वभाव होता है वो स्वभाव की जागृति हो जाने से हम सुखी होते हैं तो हमारे अंदर ही कोई स्वभाव है जो अगर वो हम जागृत कर ले तो हम सुखी हो जाते हैं ठीक तो सुख हमारा धर्म है और सुख के अर्थ में स्वभाव है तो धर्म का अध्ययन करेंगे बताए इस बात को तो स्वभाव में जागृति कुल काम ये कुल काम ये हुआ अब अब क्या हो गया कि हमने कोई एक आदमी से मिलना पड़ेगा पहले आपने को जिसका कोई स्वभाव ऐसा हमको कैसे पता लगेगा क्या स्वभाव होता है है ना तो जागृत मानो का यहाँ से रोल शुरू होता है कि भाई जागृत मानो को अपने देखा कि धीरता वीरता उदारता का स्वभाव वो जीता है क्या करता है भैया वो जो भी कुछ करता है वो अपने पास आता है पूरा उसका स्वरूप और वह सब वो सबको अगर हम ठीक ठीक ठीक सोचने जाते हैं तो न्याय की कैटेगरी में फॉल होता है इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ न्याय है ना चाहे हम समझ जाएंगे तो भी हमको लगेगा न्याय जैसे लगेगा वो समझ समझे तो न्याय जैसे लगता है अब ऐसे स्वभाव का हम अध्ययन करते हैं धर्म का अध्ययन करते हैं स्वभाव का सबका अध्ययन करना है आपने को तो। उससे क्या हो गया हमारे में एक ऐसे स्वभाव के साथ जीने वाले आदमी का कोई एक चित्रण होने लगा विच इज नॉट बेस्ड ऑन द रूप गुण गुणली अब ऐसे चित्रण में कोई है ना स्वभाव धर्म का कंटेंट भी आ गया और उसके अंदर पूरा चित्रण हो रहा चित्रण तो चित्रण में होगा लेकिन इसमें इनपुट अब कहां से आ गया अभी शरीर से इनपुट नहीं आया ये इनपुट कोई हमारी समझ बनी और वो समझ गई इसके ऊपर के फैकल्टी में हो रही है ठीक और मान लेते हैं वो कहा से हो रही है वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना कि हमारे को कोई पल्स में कोई साक्षात्कार होता है कोई एक पल्स में साक्षात्कार हो क्या साक्षात्कार हो जागृत मानो में कोई अच्छा ही हमको दिख गया जब कोई हमारे में अच्छा ही वो वो धीरता वीरता के कैटेगरी में ही गया तो कोई एक टुकड़े में अच्छाई दिखा वो अच्छाई को हम स्वीकार कर लिए हो जाता स्वीकार उसको ना नहीं कर पाते आप और अब उसको लेकर आप चित्रण शुरू कर देते हो लेकिन वो पूरा नहीं पड़ता क्योंकि वो वो पूरा आदमी अभी डिकोर्ड नहीं हुआ है तो जागृत मानो पूरा जब तक डिकोड नहीं हो जाएगा तब तक आप, आपका चित्रण भी पूरा नहीं बनेगा लेकिन अब आप, आप, आप अटक जाते यहां से आपकी कुंडली अटक जाती मतलब हम उस इस पूरे कार्यक्रम के साथ हम जुड़ जाते हैं ये बात समझ में आई तो जैसे हम हम सभी लोग जो भी लोग इसे एक बार सुनने के बाद दो बार सुनने के बाद क्यों नहीं भाग पा रहे हैं क्योंकि कोई हमको साक्षात्कार हो गया क्या साक्षात्कार हो गया भाई हम सोचते हैं अस्तित्व में क्या साक्षात्कार हो गया अस्तित्व में ही हो रहा है लेकिन हो तो रहा मानव में ही है। तो कोई मानव में कोई अच्छा ही हमको उपरी लाभ से बेहतर कुछ करता हुआ दिख रहा है।, है ना और हमारी अपेक्षा अनुसार धर्म सत्य की इस अपेक्षा के योगफल में वो साक्षात्कार कितना घटना घट रही है उसमें अर्थ वो शब्द आर्थ हो, सब दोनों शब्द भी समझना है अर्थ भी समझना है और दोनों समझने से हमको कुछ दिख गया भाई जैसे हम पहली बार गए तो बाबा जी के साथ कुछ एक दो बात अच्छी दिखी रहा बहुत बढ़िया आदमी है ये अच्छा है लेकिन विच इज नॉट सफिशियंट टू प्लान माय लाइफ टू बी हैप्पी क्योंकि तो उसके अदर पकड़ना चाहते थे वो पूरा डिगोर्ड नहीं होता हम चित्रण नहीं कर पाएंगे हम कैसे रह पाएंगे यार नहीं रह पाएंगे ना फिर दोबारा गए तो कुछ अच्छा नहीं दिखा तिबारा गए नहीं दिखा लेकिन वो पहली बार जो दिखा था तो जिस प्रकार से यहाँ भी हम संवेदनाय में पढ़े तो कुछ अच्छा दिखाया तो बार बार संवेदनाय में जाते रहते हैं, वैसे ही वो अच्छा आदमी मिल जाता तो उसके पास भी आप जाए बिना रह नहीं पाते हो फिर गए फिर गए फिर फिर थोड़ी आप, थोड़ा शब्द अर्थ शब्द अर्थ वो चल रहा है तो फिर हमको कुछ एक, एक कदम और अच्छा दिख गया तो दोबारा कोई साक्षात्कार घटा फिर तिबारा घटा ऐसे वो टुकड़े में घट रहे हैं अगर साक्षात्कार घटेगा नहीं तो टिकेंगे नहीं हाँ नहीं तो आप टिकते नहीं साक्षात्कार आपको नहीं हो रहा हो और आप ठीक जाओ ऐसा संभव ही नहीं है क्योंकि तो फिर आपको रूपऊ में जाना पड़ेगा है ना आप जो साक्षात्कार हमको हुआ उसको ठीक से पहचानने की जरूरत है एक तो वेगली कुछ अच्छा लग गया वो ठीक है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है हम ठीक से जागृति पूर्वक उसको पहचाने के या क्या चीज हमको अच्छी लगी तो उसके लिए कई सारी परिभाषाएं पढ़ते रहते हैं उसका विश्लेषण करते रहते हैं कुछ कुछ है आपका आगे की एक्सप्लेनेशन mm. मेरा जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन था जहाँ पे आप बोले थे जो कुछ दिन बाद mm. आपको ऑडियो सुनने का बाद mm. तो अभी उस जगह पे हम लोग आ गया दैट मीन्स प्रवृत्ति है चित्रण विचार विश्लेषण सुख की आशय में अब उसका चयन ये है एक व्यक्ति बार बार यही डिफरेंट कॉम्बिनेशन परमिटेशन हो रहा है बट निरंतर सुख नहीं मिल रहा है तो मेरा क्वेश्चन था कि बार बार ये घा खाते खाते में कभी उदय हो सकता है ये मेरा ये जो है इसमें जितना ही पार्मेशन कॉम्बिनेशन हम करते हैं ये नियर्थक इससे हमको कुछ नहीं मिला मिलेगा तो लेट मी गो फॉर एनंदर डायरेक्शन ये अपने हाँ हो सकता है कि ना या हाँ इसी में कहा कि ऐसे कॉम्बिनेशन में चार तरह का आदमी होता है ऐसे जब भी होता है तो उसमें चार तरह के आदमी बनते हैं एक तो होता है संवेदनहीन उसका मतलब है कि वो अपनी शारीरिक संवेदनाओं को सब सर्वोपरि मानता है दूसरों की सुविधा को नहीं ध्यान करता है दूसरा आदमी बनता है इसी में वेरस कॉम्बिनेशन क्या मतलब यार अपने लिए कुछ खा पी पी ले तो क्या हो गया तो कम से कम दूसरों को सुविधा दो यार कम से कम उसमें मजा आता है।, है ना तो वो अपने सुख को दूसरों में सुविधा देने के अर्थ में वो कॉम्बिनेशन ही है कई बार ट्राई आउट करने के बाद तो यहाँ पहुंच जाता है कि थोड़ा संवेदनशील हो जाता है सभी के प्रति उसको खराब लगेगा तो मेरे को खराब लगेगा उसको अच्छा लगेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा तीसरा हो गया अति संवेदनशील अति संवेदनशील क्या होगा पूरी दुनिया को यार ये सब बढ़िया बढ़िया मिलना चाहिए ऐसे कैसे हम अकेले ले लें सुविधाएं कंटेंट उतना है क्योंकि इसमें कोई जागरूकता नहीं आई है ये। खाली कॉम्बिनेशन ट्राई करते करते करते करते कोई पीड़ा बढ़ रही है और वो बढ़ के यहां पहुंच गए कि दुनिया के साथ अपने सुविधा मूलक विदेश जीने के सोचने लगे और इसमें भी देखेंगे तो जो संवेदनहीन है ना? और जो संवेदनशील है वो दूसरे के प्रति संवेदनशील है अपने प्रति नहीं है वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा है ना ठीक से खा रहा है ना पीरा ने शरीर को ध्यान रख रहा है वो भी संवेदनहीनता वहाँ की रही है या जो समाज में बहुत संवेदनशील हो गया वो अपने परिवार को इग्नोर ही कर रहा है जैसे आप जो बता रहे थे वो इंपॉर्टेंट मुद्दा तो वो इग्नोर ही कर रहा है उसको तो इनमें कोई क्वालिटी चेंज आ गया ऐसा नहीं है। क्योंकि तो क्योंकि कुल इंफॉर्मेशन उतनी है ये डिफरेंट टाइप से ट्राई आउट करने के बाद ये जगह पे पहुंच गया इसमें कोई मजा नहीं है तो उससे बेहतर लेकिन कंटेंट कुछ नहीं है तो उसी कंटेंट को दूसरों के साथ लेकर हम शेयर करना चल चल पड़ते हैं इससे अधिक कुछ होता नहीं इसमें लेकिन इसमें एक और स्टेज आती है चौथी स्टेज आती है जहां पर वो आदमी ये तय कर लेता है कि नहीं सुविधा में सुख है ही नहीं ट्राई आउट करते करते यहां पहुंच जाता है या इमेजिनेशन को जोड़ देता है तो वो इमेजिनेटिव होकर उसको एड करके फैला देता है और वो देख लेते हैं इसमें सुख नहीं है को तो सुख कहाँ मिलेगा तब भी वो अपने आप अप जो डाइवर्ट हो जाएगा नए धर्म शब्दों के प्रति या कुछ नहीं है अच्छा खाली ये आ गया? तो कहाँ पे होगा हाँ विरक्ति में जाए या अभी उसको सकारात्मक भाषण में बोले तो वो यहाँ पहुंच गया कि भाई सुविधा में सुख नहीं है ये तो पता लग गया एक से अनेक किसी को भी नहीं किसी में नहीं पता तब यहाँ से एक नया शब्द जोड़ देते हैं ज्ञान में सुख होगा क्योंकि ज्ञान का कोई ना कोई ये जो व्यापक का जो भाषा भाष हमारे अंदर रहता ही है तो आदमी ये जोड़ देता है ज्ञान में सुख है तो अब ज्ञान की तलाश में चल देता है ले जाते हैं। अब ज्ञान एक शब्द ही है, है। वहां पर ज्ञान सिर्फ एक सुविधा ही है शब्द मतलब सुविधा ज्ञान के बारे में कुछ अर्थापता नहीं है सुन चूंकि प्रतिबिंबन है ही तो वो वो प्राकृतिक विधि यहाँ तक आदमी पहुंचते है सभी चीजें प्राकृतिक विधि से होंगी तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं ज्ञान की तलाश में निकल लेते हैं और बहुत लोग निकलते हैं परंपरा में आप देखोगे ज्ञान की तरह से लोग निकल गए लेकिन क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट नहीं है किसी में भी ये बड़ा घूट पीना बड़ा इसमें पीना पड़ेगा इस घूट को इसमें किसी चारों तरह के आदमी में कोई क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट नहीं है वो कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं कर सकता वो ठीक है सुविधा काम नहीं करेगा है ना संग्रह नहीं करेगा समय दरअ पड़ेगा चरित्र कुछ अच्छा दिखेगा वो सब होगा लेकिन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज क्वालिटी हेयर दर्शन में उसको हम क्वालिटी के रूप में देख रहे कंटेंट तो बदला ही नहीं जब तक कंटेंट एडवांस नहीं आएगा मतलब नया वर्जन नहीं आएगा तब तक, तक वो कोई ज्ञानवान हुआ नहीं उसका क्वालिटी नहीं आएगा आदमी आया चारों जो कैटेगरी से सुनी तो एक क्वेश्चन निकल के आया कि ज्ञान पहले भी वो गए हो तलाश में तो ज्ञान का मालूम पड़ गया कि वो अधूरा रह गया ऐसे ही भक्ति की तलाश में फिर गए और दो को डिवाइड कर दिया कि ज्ञान है एक तरह की तरीका और भक्ति ज्ञान के फिर कई मार्ग हो गए हाँ। वो, वो भक्ति मार्ग हो गया मार्ग हो गया है हाँ। ना साधना विधि हो गया वो तमाम तरह के मार्ग हैं फिर वो हम्म ज्ञान को खोजने के लिए जो भी उससे ज्ञान सम्पन्न होने के लिए परंपरा में जो कुछ दिए रहते हैं वो या तो आदमी उसको चूज करता है या उसमें से कुछ इनोवेट करता रहता है अब सकारात्मक दृष्टि से जैसे आपने कभी बोला ना जब सहन का भी सकारात्मक दृष्टि से देखा जाते हैं तो दर्शन में कुछ अलग परिभाषा हो जाती है तो भक्ति की परिभाषा अब दर्शन की दृष्टि से क्या होती है भक्ति की परिभाषा यही होती है कि मन का पहला आचरण भक्ति है भक्ति का मतलब ये है कि भ्रम और भय से मुक्ति के लिए जो कुछ भी प्रयास करना है ता, तादाद में ता, तन्मयता है भक्ति का जो शिष्ट है वो तन्मयता है तो तन्मयता का मतलब जागृत मानव की जागृति के साथ तन्मय होना है ना वहां पर भी अपेक्षा यही थी उसी अपेक्षा में करते थे लेकिन वस्तु स्पष्ट नहीं था जो कुछ भी हम पहले कर रहे थे वो कोई टूल की बात नहीं और ये टूल तो बहुत वह सारे वही हैं, लेकिन वहां वस्तु विहीन हम टूल को यूज कर रहे थे यहाँ पे वस्तु हाथ में आ गया यहाँ पे क्या चीज हो गया नया वस्तु हाथ में आ गया ध्यान पहले भी करते थे ध्यान अभी भी करना है पहले हम ध्यान वस्तु विहीन ध्यान करते थे अब एक वस्तु आ गया इस पर ध्यान लगाओ यार तो हमारे लिए अब इसकी परंपरा बन सकती है एजुकेशन बना सकते हैं तो ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा ध्यान तो लगाएगा आदमी तो भक्ति वहां भी करते थे तो भक्ति यहाँ भी करना है तो पहला पहला आचरण जो मन का है वो भक्ति है तो ब्रह्म से और भय से मुक्ति के लिए तन्मयता पूर्वक जीना ही भक्ति है तो जागृति और जागृत मानव के साथ तो जागृत मानव के साथ जोड़ के देखेंगे अगर हम वो अपना मन को लगाते हैं तो हमारा मन में अपना भय भय खत्म होता है भ्रम खत्म होता है उस प्रकार का जागृति के साथ तनमयता होने की बात है तन नहीं तनमयता का मतलब मन का लग जाना तन का क्या है अच्छा जो चार कैटेगरी में है तो क्या अति संवेदनशील हो जाने के बाद ज्ञान के लिए अब, मतलब उसमें प्यास बनती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ज्ञान के प्यास में जाने वाले आदमी फिर से संवेदनशील रहता ऐसा फिर से कभी संवेदनशील हो जाता कभी अपने को सिर्फ उड़ता रहता है कभी वो वापस किसी चार विषय में घुसता हुआ देखा जाता है वो सब होता रहता है क्योंकि जब तक तो ज्ञान संपन्न नहीं होगा तब तक तो कोई क्वालिटी नहीं मानव में मानवता का जो क्वालिटी है वो इन चारों स्टेज में नहीं है जो कहा जाता है कि संवेदनशीलता का चरम संज्ञानशीलता का उदय की तैयारी तैयारी वो चौथा जिसमें उसको लगता है की अब अब संवेदनशीलता अब संवेदनशीलता का चरम का मतलब ये हो गया सकारात्मक भाषा में कि पूरे मानव जाति को अब देख पा रहे हैं कि ये मानव जाति सुविधा में जूझ रही है और तमाम लोग सुविधा संपन्न होकर भी और सुविधा विहीन होकर कोई सुखी नहीं है ये चरम हो गया इसका मतलब पूरे मानव जाति के साथ अपने जोड़ के देख लिया कि सुविधा में सुख नहीं है है ना कई लोग सुविधा के होकर दुखी है कई लोग सुविधा नहीं होकर दुखी है और ये सब दुखी है इस दुख से हम दुखी होते हैं और आदमी फिर इसके लिए ज्ञान की तलाश में आता है कि क्या हो रहा है यार कर क्या रहे हैं हम लोग चल क्या रहे तो संवेदनशीलता का चरम यहां से कहा गया जहां से है ना आदमी को लग जाता है कि सुविधा में सुख नहीं, नहीं है इसकी समीक्षा हो जाती है थोड़ी सुविधा की सुख में सुख नहीं है उसकी समीक्षा हो गया लेकिन इससे कुछ भी ये नहीं निकला की सुख कायम है तो तमाम लोग बातें करते हैं सुविधा में सुख नहीं बताते हैं लेकिन वो फिर अलग अलग बात बताते हैं वो अपने ज्ञान के मार्ग अलग अलग है उसमें से एक भी आदमी ये नहीं कहता कि हम प्रमाणित है कोई प्रमाणित करें तो बात ठीक बने कहा से तो टर्निंग कहां से अब इसको टर्निंग टर्निंग से अभी ये क्या होता है हर पीढ़ी में ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई आउट होते जा रहे हैं जब से आदमी पैदा हुआ अगली पीढ़ी के वो पास वो सारे कॉम्बिनेशन आप ट्रांसफर कर देते हो ये तो ब्यूटी है तो हर एक चित्रण जंगल युग में रहने वाले आदमी का जो चित्रण था वो आज तक आपके पास रखे हुए हैं आपको आज अनुमान हो जाता है जंगल में रहने वाला आदमी कैसा रहता होगा? है ना वो चित्रण के खत्म हो गया ऐसा नहीं है तो जितने तरह के चित्रण हो सकते थे हम लोग इतनी पीढ़ी और इतनी पीढ़ी से काम कर कर के, इतने जो आपने बताया कि हमने बना लिए और वो बदते बचते इतने बन गए और आदमी उसकी दबाव में आते आते पीड़ित होते चला गया तो पूरी मानव जाति इसमें अविभाज्य है तो ये पीड़ा एक पूरी मानव जाति के स्वरूप में उदय हो रही तो हर एक अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से आगे बढ़ रही आगे किस रूप में बढ़ रही पहली बार तो इसमें बढ़ ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन परमेशन बनाते जा रहे हैं। जितना हमको मिला उससे अधिक हमने और जोड़ लिया फिर उससे अधिक और जोड़ लिया और और वो सफल नहीं हो रहे तो उसकी पीड़ा बढ़ती चली जा रही ऐसे पीड़ा पूरी पीढ़ी में बढ़ती जाती है कोई एक आदमी का मुद्दा नहीं है जनरेशन टू जनरेशन ये पीड़ाएं बढ़ता रहता है वो बढ़ने से क्या हो गया कि अब आदमी है ना वो तैयार हो रहा है ज्ञान के लिए अगर प्राकृतिक विधि से हम बात करेंगे तो अभी पीड़ा बढ़ गई और ये पीड़ा को यदि जब भी कोई एक आदमी इस पूरी पीड़ा को महसूस कर लिया उसने रिप्रेजेंट कर लिया मानव जाति के लिए को है ना उस मानव जाति के जो सारे प्रश्न थे उसने अपने में इसको स्वीकार लिया अपने प्रश्न बन गया उसके तो नाउ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमन रेस इसके इससे जो ये रिप्रेजेंटेशन है यही अब जो है कुल मिलाकर अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट बनता है क्या टर्निंग पॉइंट बना अनुसंधान गठित होता है अनुसंधान हो गया अनुसंधान क्या हो गया प्रकृति उत्तर दे दिया किसको उत्तर देगा हर एक आदमी थोड़ी उत्तर दे, दे। रिप्रेजेंट करेगा उसको उत्तर देता है चाहे वो फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो आप देखो उसमें भी जो आदमी वो पूरी दुनिया के फिजिक्स को पढ़ा रहता है और उसमें रियली जूझता रहता है कि क्या होना चाहिए इसका तो एक्चुअली वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिप्रेजेंट करना तो नेतागिरी वाली बात नहीं है एक्चुअली ऑन कर रहा है उस पूरी पीड़ा को वहां से टर्निंग हुआ अनुसंधान हो गया अनुसंधान में आने के बाद यदि वो शिक्षा विधि से व्यक्त हो गया तो आप लिस्ट काउंट रजिस्टेंस पे चला गया फिर आप शिक्षा विधि से वो सबको उपलब्ध हो गया उसके बाद टर्निंग हो गया फिर तो अब होता रहेगा क्या होता रहेगा एक को समझ में आने के बाद सबको समझ में आएगा क्या समझ में आएगा कि क्या स्वभाव होना चाहिए जिससे हम सुखी होते हैं और स्वभाव के आधार पर जीने की व्यवस्था क्या होगी उसमें सुखी होते हैं इसको हम समझ के सुखी होते हैं इसको फिर हम जीने जाते हैं तो ये सब अभी बुद्धि वाले क्षेत्र में चित्त वाले क्षेत्र में काम हो रहा होता है या उस अर्थ में हो रहा होता है जिससे कि बुद्धि इसको स्वीकार कर ले साढ़े चार क्रिया में काम होता है हमारे में टर्निंग पॉइंट अगर हम अब हमारी बात करेंगे हमारे में टर्निंग पॉइंट क्या है तो हमारे में टर्निंग पॉइंट ये बनता है कि हमारे अंदर तो साढ़े चार क्रिया है लेकिन साढ़े चार से अधिक कुछ क्रिया घटित होती है टेम्परेरी कुछ पॉपअप होता है वो कैसे होता है वो संयोग होता है मतलब हमको कोई हमसे बेहतर आदमी मिल जाता है देख लिया कभी ध्यान चला उसके बातचीत से उसके जीने से यार इसमें कोई डिफरेंट है भाई तो वो हमारे को साक्षात्कार करवा, वो पॉपअप हुआ फिर उसको हम और देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं यदि कुछ और वो आदमी यदि पूरा होता है तो हमारे लिए वो साक्षात्कार करके घटना बढ़ती चली जाती है उससे धीरे धीरे धीरे हमारा चित्र कहीं पहुंचता है पहुंचता हुआ भी साढ़े चार में ही है। अब वो रूप ऊन के आधार पर हम नहीं सोच रहे हैं जैसे हमारे बच्चों को लेकर हम सोच रहे होंगे शिप्रा दीदी से पूछ लो बोले कितना उन्होंने अध्ययन किया हो नहीं किया ये कभी नहीं सोचेंगे कि अपने बेटे के लिए एक बहुत सुंदर लड़की लेंगे और आराम से सुख से रहेंगे ये, ये कभी नहीं सोच पाएंगे इतना उनका बेटा आई गया जरूरी है ना क्यों नहीं सोच पाएंगे क्योंकि हमको ये पता चली गया है है ना <laughs> क्योंकि हमको हमको इनकी इतना दिन को पता चली गया है कि इसमें नहीं है सुख और उससे बेहतर में कोई सुख होगा स्वभाव तो उसी के लिए अटक गए अब ये काम हो ही रहा है हमारे अंदर सबके साथ होने वाले का प्रत्येक मानव में साक्षात्कार कृतिया गठित होगी अब ये नहीं कि ये कोई बहुत रहस्यमय चीजें कोई ऐसा आपको कुछ करना नहीं है ना दिख रहा है भाई कि अब क्या रूपए यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या रूप से क्या हो रहा को है कोई रूपवान है कोई रूपवान नहीं है हमको दिख रहा है एक आदमी समझ से सुखी रहता है कोई पदवान है कोई पदवान नहीं है कोई धन है धनवान नहीं है ना तो दिख रहा है की उससे सुखी नहीं आदमी तो हमारे को स्पष्ट हो रहा है कि हमको दिख रहा है कि भैया अब ये मामला है स्वभाव के आधार पर सुखी है दुखी हो तो रहा है आदमी अगर ऐसा कुछ बनता जाता है तो साक्षात्कार होता ही है तो हमारे चित्रण बदलने लगे बदलने लगे ना बदलने लगे आप बताओ वना दीदी आपको बदल रहे कि नहीं बदल रहे कितना अध्ययन किया अपने क्या किया अभी चित्र दीदी बदल रहे कि नहीं बदल रहे सबके बदलने लगते सब क्यों बदल रहे चित्रण अभी इन चित्रणों में इनपुट आ गया क्या नया आ गया कोई स्वभाव धर्म का इनपुट आ गया स्पष्ट हो गया भ्रमित परंपरा में भी लोग बोल ही रहते यार स्वभाव देखो स्वभाव देखो किसी का लेकिन हमको क्या देखने हमको पता नहीं चला बोलते तुम आ भी थे अरे क्या क्या रूप देख रहा चेहरा क्या दिल में के देखो ये दे रहे पर चित्रित जीवन जापन करते करते फाइनली सुख जो है शुक और उसका निरंतर नहीं है देन एक आदमी एक मानव के साथ उनका मतलब क्या बोलेंगे साक्षात होना है जो डिफरेंट ढंग से लाइफ जी रहा है और हमको लग रहा है ना ये तो अलग है ये तो मैंने ट्राई नहीं किया इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस मेटेरियलिस्टिक वो जो जिंदगी है उससे अलग करके जब एक मानव का साक्षात्कार मिलेगा तब तो भी टर्निंग पॉइंट होगा अदरवाइज अकेला अकेला अकेला अकेला कुछ नहीं हो रहा अब उसमें कैसे होता है ये भी समझ लो ये भी समझना पड़ेगा तो वो वापस जो कुछ भी आपको साक्षात्कार होगा वो वो उसका प्रभाव लौट के गया है विश्लेषण में है ना तो न्याय की खिड़की खुली वो आपको न्याय संगत लगा ऐसा जीना न्याय संगत लगता है अब विश्लेषण में आप आप पुनः अपना मनन करते हो कि कैसे आप जियोगे इसको ये जीने का स्वरूप क्या है और कैसे इसको जिया जा सकता है ये विश्लेषण होने की बात बनती इसके पीछे जाएंगे तो वापस मन में वो आदमी का आप चयन कर ही लेते हो बात का चयन उसके व्यवहार का चयन उसके तौर तरीकों का चयन होता है तो मन में अब आतोरा सब चीजें मन से ही तो मन से अभी जो जो भी इन्फॉर्मेशन आती थी संवेदना की थी उसमें से शब्द भी आते थे है ना अब शब्दार्थ होते से कोई वस्तु के रूप में हम आदमी को पहचान भी लिए और उसके साथ ये समझ को हम लेने के लिए तय हो गए समझ ले समझ का मतलब क्या निकला अब जो ये जो चयन हो गया कि हाँ ऐसा मैं भी जीना चाहता हूँ ये जो चयन हो गया इससे वो साक्षात्कार से और ये मन से दोनों जुड़ के वापिस पहुंचे उसी प्रक्रिया के तहत कहाँ पहुंच गया वापिस विश्लेषण में पहुंचे विश्लेषण में पहुंचने के बाद क्या निकला आप उसको इन जितना आप समझ पाए उसके तुरंत सोचने हो कि मैं कैसे जीवन मेरा घर कैसे चलेगा दुनिया कैसे चलेंगे ये क्या होगा हमारे बच्चे क्या होंगे ये होंगे वो होंगे उसका आप डिटेल प्लान चाहते हो वहां पे विश्लेषण एनालिसिस चाहते अब ये क्या हो गया ये जो एनालिसिस तैयार हुआ ये, ये अगर ये वो हो गया जो उस आदमी के साथ था तो इसको बोल रहे हैं ये मानवीयतापूर्ण आचरण का चित्रण हो गया अपने को वहां पर विश्लेषण हो गया सॉरी तो मानवतापूर्ण आचरण का विश्लेषण आ जाने के बाद आपको लगा कि आपको समझ में आ गया तो वृत्ति में जाकर वापस आपको लगा कि आपको समझ में आई चीज अब ये जो आई है वो आईने इनपुट एक वहां से आया और एक यहां से आया है, प्रवृत्ति का परिमार्जन हो गया अब अब अब एक मानवतापूर्ण आचरण का अपने पास बन गया विश्लेषण है ना अब उसके अभ्यास करते हैं फिर कम पड़ जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है कम पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अपने पास साक्षात्कार भी रखा हुआ है इधर से अपने पास चयन भी कर कर रखा है भाषा का चयन है अर्थ का चयन है आदमी का चयन है है ना वो सारा चयन चयनित चीजें हैं और कोई हमारे को हुआ ही कोई बात कोई चीज से हम प्रभावित है वो दोनों चीज से मिलकर ये हम कर ले जाते हैं एक बार लगता है कि हमारा तैयार हो गया प्लान हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं एग्जीक्यूट नहीं होता है तो कोई बीड़ा नहीं है नहीं हुआ तो वापस ध्यान जाता है कि जिस बात से प्रभावित है शायद वही हम कर पा रहे हैं या उसका जो डिटेल जो यहाँ से चयन हुआ उसमें क्या अंतर हुआ दोनों में क्या अंतर हुआ या विश्लेषण में कोई कमी होगी तीन चीजें होगी इस प्रकार से बारम्बार मनन करने से हमारे को स्पष्ट हो जाता है और उसके आधार पर एक जीने का एक सिंपल फॉर्मेट निकल जाता है। एक दिन थोड़ी निकलता है स्वभाव धर्म के साथ फॉर्मेट सिंपल हो गया लाइफ सिंपल हो गई जी अब क्योंकि उसमें क्या था वो अधूरा अधूरा होने से कॉम्प्लिकेटेड था जिसमें वो चीज है नहीं सुख वो आप पाना चाहते हो उससे कॉम्प्लिकेशन है इसे तमाम तरह के ड्रामा हम कर रहे हैं अभी ये समझ में आ गया तो ये ड्रामा से मुक्ति हो गया वही ज्ञान में एकांगी मार्ग पे अपन चले हैं है ना ज्ञान की यात्रा वो एक एक अकेले की यात्रा थी अब तक ठीक है ना और वो उसका सम्मान है उसको डिवेल्यू नहीं कर रहे हैं वो अभी अनुसंधान हो जाने के बाद वो पूरा हो गया क्या वो चैप्टर ही पूरा हो गया जी उसमें अब दोबारा जाने की जरूरत नहीं है ना और वो साधना विधि से हुआ ऐसा नहीं है बाबा जी की साधना करें उससे हुआ बात दिखने से ऐसा दिखता है इसलिए वो लिख रहे हैं होने से कैसा हुआ वो भी लिख रहे हैं वो कि पूरी माना जाती है कि जो पीड़ा है उसको आदमी ऑन करता है उसके बाद अनुसंधान घटित होता है वो प्राकृतिक नियम वहां पे ये है और उससे समय वो कुछ भी करे फुटबॉल भी खेलेंगे तो भी अनुसंधान होगा आदमी है ना पानी में कूदता है नाने तो अनुसंधान हो जाता है उसको क्योंकि वो होता किसी नियम से है वो नियम जिज्ञासा है कुल मिला पीड़ा है जिज्ञासा किस रूप में वो पीड़ा के रूप में और वो पीड़ा पूरी जनरेशन जनरेशन आ रही है है ना तो हजारों लाखों साल का जो पीड़ा है वो उससे घटित हो गया एक आदमी से ठीक है ना ये बात वो तो वो उस समय तक वो कुछ भी करेगा तो होगा ना कुछ पीड़ा पीड़ित दिर, पीड़ित रहेगा कुछ भी करेगा क्या करेगा वो जो कुछ भी लिखा होगा परंपरा में वो तो करेगा एक समय आकर परंपरा क्या उंगली छूटना ही कुल मिला ज्ञान होना है सोचिए बाबा जी को समाधि हुआ तो इस परंपरा में सर्वाधिक जो बड़ी उस जगह बताई गई वो है समाधि कि समाधि में ज्ञान होता है तो ज्ञान का अंतिम जो रास्ता बताया गया था वो समाधि वहां पहुंचकर ज्ञान नहीं हुआ तो एक्चुअली क्या हो गया वहां हम समझ सकते हैं उसको कि वहां उसके आगे अब वो ब्लाइंड है ना उसके आगे कुछ नहीं है मानव जाति कम से कम नहीं है अब क्या हो गया वो मानव जाति को रिप्रेजेंट करके वहां पहुंच गए अब मानव जाति वहां नहीं साथ दे रही क्योंकि समाधि में ज्ञान नहीं हुआ तो क्या हाइट होता आप सोच सकते हैं कि वहां कोई रास्ता नहीं दे रहा है अब जब रास्ता नहीं है तो प्रकृति रास्ता देता है ना समाधि में ज्ञान नहीं हुआ तो कितना बड़ा चीज हुआ सोचो एक आदमी 20-25 साल लगाए और जिसको बड़ी बात बोले और वो हो भी जाए और उसको वेरीफाई भी कर लिए उसके बाद ज्ञान नहीं हुआ तो उसके बाद तो तो धाएं से होना ही है तो तो तो हाँ तो वहां पे हो गया तो समाधि से ज्ञान हुआ ऐसा घटना विधि से तो ऐसे ही है प्रक्रिया विधि से ऐसा नहीं है प्रक्रिया विधि से देखेंगे तो जिज्ञासा विधि से ज्ञान है तो हमारे लिए भी वही फार्मूला लागू है अभी भी हमारे लिए भी जिज्ञासा तो बच्चों में देखेंगे तो बच्चों में जिज्ञासा रहती है आंशिक रूप में रहती है और एजुकेशन वो टूल लेके उस आंशिक जिज्ञासा के साथ चल गई है हम जिस प्रकार से एटम पढ़ा देते हैं।, तो हैं तो इस प्रकार से मानित पढ़ा दे पढ़ा है इसमें कौन से बड़ी बात है उसका तो दिखा नहीं पाते इसको तो दिखा भी पाते हैं बिना दिखी हुई चीजों को भी आदमी चित्रण में बिठाई देता है देखने वाली चीजों के साथ तो आसानी से हो सकता है तीस विदेश ये होने की चीज बनती है ठीक है ना तो अपने को समाधि जैसे रहस्य से, से बाहर आना जरूरी है नहीं तो क्या होगा हम हमारे लिए भी ज्ञान में है ना कहने के लोचा होगा जब भी रहस्य रह जाएगा तो रहस्य के बाद हमारा को दिक्कत हो जाएगा क्योंकि रहस्य का मतलब है कि विश्लेषण नहीं हो पाएगा उसका और भी जिसका विश्लेषण नहीं होगा वो आप कभी उससे संपन्न नहीं हो सकते है ना तो रहस्य मुक्त होना रहना जरूरी है तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे आखिर यह इसमें क्या रहस्य से बाहर आ जाए कैसे आ जाए तो अपने, अपने लिए ठीक हो गया हमने अपने लिए ये फॉर्मेट बना लिया इसलिए हमको लगता है ये को कोई तो अभी आंसर सुनने के बाद मैंने अपने क्वेश्चन को रख दिया था बिल्कुल बढ़िया स्वागत कैसे आ गया तो मेरा क्वेश्चन था चित्र के आधार पर जब तुल विश्लेषण करके हम जीने का रास्ता बनाते हैं बार बार खनिक सुख भी मिल सकता है लेकिन जनरली ये दुःख है ये प्रमाणित हो जाते हैं तो मेरा क्वेश्चन था ऐसे करते करते एक आदमी में कि ऐसे परिवर्तन तो आ सकते हैं स्वयं में ज नहीं मेरा रास्ता गलती है इस रास्ता पे चलने से हमको नई रास्ता मिलेगा तो भाई जी का पास ये मेरा क्वेश्चन था जिस चिंतन शक्ति मतलब संबंध के आधार पर चलना है न्याय धर्म सत्य के आधार पर चलना है ये क्या? अपने आप हो जाएगा या इसके लिए क्या है कब टर्निंग पॉइंट होगा तो अब ये लग रहा है जो, जो एक मानव चाहिए कम से कम जिनका जिनसे हमको ये सूचना मिला जो इस लाइन पे चलने से ये मिल सकता है और वो शिक्षा विधि से हम लोग चलने से मिल सकते हैं तो थैंक यू बहुत बहुत दिन का क्वेश्चन था मेरा ये बहुत बहुत ही अच्छा आपके क्वेश्चन से क्लैरिटी और ज्यादा पहुंची सब, सब जगह अच्छी बात है ठीक है यहाँ तक सारी जिज्ञास है तो जैसे मैं एक बार समझा दूंगा तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा इसमें बस ये बता देते हैं कि जैसे अपन ने पढ़ा तो मुझे ये लगा कि श्रुति और स्मृति तो एक तो ये की अनुभव मूलक व्यक्ति श्रुति करते हैं है ना और वो जिस तरह से उन्होंने दर्शन को लिखा है तो श्रुति स्मृति वहां कंबाइन होके हुआ है जो हमको ये वांगमय जो मिला है है ना और अब हम जो अनुभव गामी विधि में मिल रहे हैं तो जो आप बार बार ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली में हम उनकी जो साढ़े चार क्रिया है वो एक्चुअली हम अपनी साढ़े क्रिया से मैच कर रहे हैं तो हमारे लिए हमको हम उनको मैच नहीं कर रहे हम को मैच कर रहे हम मैच कर रहे हैं हाँ, हाँ, हाँ, हाँ हम मैच कर रहे हैं तो हमारी कल्पनाशीलता को हम उनकी कल्पनाशीलता से मैच कर रहे हैं और जो साढ़े पांच क्रिया है उसका अनुमान कर रहे हैं साढ़े पांच क्रिया का अनुमान कर रहे हैं तो ये श्रुति और स्मृति हाँ इसको समझ ले स्मृति है ना एक श्रुति और उसका परावर्तन स्मृति में लेकिन ये श्रुति और श्रुति से स्मृति तक आने के लिए बीच में और भी क्रियाएं जैसे मेधा है कला है है ना और आगे की क्रियाएं भी आप इसमें पढ़ेंगे अपन लेकिन ये बहुत सिंपल है इनको बहुत कठिन मत मानिए एकदम सिंपल क्या सिंपल है चित्त में वो ताकत है दो तरह की का, चित्त में एक ताकत है क्या ताकत बनी कि कोई भी वस्तु अगर उसको दिखता है तो चित्त उसको भाषाकरण कर सकता है यथार्थ का भाषाकरण करने की ताकत चित्त में है क्या कह रहे यथार्थ का, का मतलब होता है अर्थ अर्थ का मतलब होता है वही हो, कल जो उपयोगिता की बात हम कर रहे थे तो उपयोगिताओं को देखना का, का काम चित्त में होता है उपयोगिता कहा देखेगी चित्त में दिख रही है और उन चित्त चित्त में ताकत है कि उसको वो भाषाकरण कर सकता है इसका नाम है श्रुतिक्रिया यथार्थ दर्शन का भाषाकरण क्रिया का नाम है श्रुति जैसे एक आदमी को अनुभव हो गया अनुभव में जो भी एक मानव की उपयोगिता दिखी अब अब वो देख रहे हैं कि ये जो हो चुकी जीवन का, जीवन ज्ञान भी हो गया अस्थिर दर्शन ज्ञान भी हो गया तो पूर्णाचरण ज्ञान भी हो तीनों ज्ञान से संपन्न है तो अब वो अपने जीवन में क्या क्या हो रहा है वो भी देख रहे हैं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है तो चित्त में ये काम होते हैं वो देख रहे हैं क्या देख रहे हैं कि जो भी वास्तविकता दिखी उसमें जो मानव की उपयोगिता दिखी उस उपयोगिताओं को भाषा देने का अधिकार उनमें आ गया है उसको भाषा में बता पा रहे हैं तो चित्त में क्रिया हो रही है जहां पर आप जो कुछ भी देखते हो उसको भाषाकरण करने की ताकत है ये एक बात होगी अनुभव मूलक विधि से अनुभव गामी विधि से क्या चीज हो गया कि आप भाषा से उस उस वस्तु का भी अनुमान आप करने लगते हो तो टू तो वास्तविकता देखकर उसका भाषा और भाषा से वास्तविकता का अनुमान ये दोनों कार्यक्रम वही हो रहे हैं तो ये कार्यक्रम को बोला श्रुति है ना अब श्रुति क्यों बोला इसको तो सुनने से भी यह होता है पढ़ने से भी होता है है ना और बोलने से भी होता है और सुनाने से भी होता है तो सुनना और बोलना ये दोनों ए, एक ही क्रिया है सुनना और बोलना एक ही क्रिया है है ना आप देखोगे गले का डिजाइन और कान का डिजाइन एक जैसा है गला जिस प्रकार से काम करता है ना उसी प्रकार से कान काम करता है तो ये मैं अगर उसको इंजीनियरिंग पॉइंट है उसे देखेंगे तो भी ये एक जैसे काम करते हैं जिस है जिस यहां से आवाज निकलता है ठीक वो हाँ, वोकल गॉर्ड जिस प्रकार काम करता है कान भी हमारा उस प्रकार काम करता है हमारा कान हमारे गले की आवाज सुनने के लिए बना हुआ है ना तो बोलना सुनना एक जैसी बात है फिर ऐसी आवाज से मिलती तो जुलती आवाज है उतने को अपन सुन पाते है सुती तो मानव भी मानव को सुनाता है क्या सुनाएगा भाई यथादर्शन होगा तो यथावेश तो सुनाएगा, नहीं दौड़ उठपटाए सुनाएगा। तो अभी तक जिस प्रकार से आ, ये अस्तित्व को देखा गया समझा गया उसमें मानव की मानव को क्या करना उसको उसके प्रयोजन को पहचानने के प्रयास किया तो ऐसे करके ये श्रुति बनी है परंपरा में लेकिन श्रुति में जो कंटेंट था वो पूरा नहीं होने से उसको सुनकर जो हमारे को अपनी उपयोगिता का आभास आभास अधिक अनुमान हो जाना चाहिए था तो वो नहीं हो पाया तो कुल प्रॉब्लम देखेंगे तो श्रुति है तो जब आप श्रुति का पाठ पढ़ोगे तो उसमें पूरा दर्शन ही बाबा पढ़ा दे रहे है ना कि क्या है श्रुति वहां तो हर हाँ चीज पूरी लिखते हो तो जीवन में देखने क्या हो और ये हो रहा तो वहां पे पूरा पूरा जीवन ज्ञान ज्ञान मानतापूर्ण आचरण ज्ञान पांच सात पन्ना श्रुति में चले जाएंगे तो पूरा दर्शन ही उसमें आ गया ठीक ये, ये, ये भाषा के रूप में कहां से है तो चित्त में एक क्रिया घट रही है अस्तित्व में जो अनुभव हुआ वो जो आत्मा में अनुभव हुआ आत्मा का अनुभव का बुद्धि में बोध हुआ और चित्त में जब उसको जब आया तो वहां पर उसका भाषा बना है ना ये भाषा करण को वो लिख रहे हैं कि ये इतने प्रकार से भाषा ऐसा बन गया और ये माना माना जो है अविभाज्य है तो ये श्रुति चली आ रही है।, है ना ये पढ़ना लिखना किताबे भी श्रुति है अभी हम श्रुति को क्या मानते हैं जैसे वेद पहले श्रुति पूर्वक था ऐसा बोलते थे मतलब तो एक आदमी ने याद किया और लोगों को सुना दिया और दूसरे भी सुन लेते थे वो सुनाते चले गए लिखा हुआ नहीं था अभी कागज में लिख दिया वो भी सुना नहीं है है ना पढ़ना भी सुनना है पढ़ना भी एक्चुअली सुनना है तो कुल मिला हम सुनते हैं जीवन सुनता है इसको सुनना मतलब इनपुट ले रहा है वो और उस पूरे इनपुट में क्या ले रहे हैं हम कि अस्तित्व किस प्रकार है ऐसे अस्तित्व में मानव का रोल क्या है कुल मिला हम, हम प्रयोजन से या अर्थ से संपन्न होना चाहते हैं और हम अपनी उपयोगिता को जानना चाहते हैं उसी के अर्थ में हम ये सब अध्ययन पठन मनन करते रहते हैं। तो ये पूरी इसके आसपास जो भी क्रिया हो रही है अब इसके सपोर्टिंग बहुत सारे चित्ते में और भी क्रिया हो रही है है ना जो भी आप बाकी क्रियाओं को पढ़ोगे तो श्रुति और, और श्रुति से स्मृति तक जाने के लिए मेधा कला भी आएगी अभी क्योंकि मेधा क्या हो मेधा क्या चीज है है ना वो उस वो जो भी श्रुति में हुआ उसका रिटेन करता है वो वो मेमोरी में ले जाकर रखता है मतलब रिटेंशन रहेगा अर्थ का जो भी अर्थ आया वो अर्थ को रिटेन करता है जीवन चित्त में वो रिटेन भी कर रहा है तो उस रिटेंशन के कारण आपको कला मतलब उपयोगिताए दिख रही है ना ना उसके अंदर का एक भाग है हाँ तो पहले आपने को यह समझ में आ जाए कि ये श्रुति और ये स्मृति क्या है स्मृति क्या है उसको हम दोबारा दोहरा सकते हैं लेकिन ये सुनना और उसको याद रखना और उसको जीना और उसको दोहराने के बीच में वो पूरा लूप कंप्लीट हो रहा है चित्र में वो क्या क्या लूप है वो बाकी क्रियाएं है।, है ना आठ दुना सोलह तरह के आठ क्रिया है ना तो ये आठ क्रियाएं जो है आठ दुना सोलह तो सोलह क्रियाओं के आधार पर वो स्मृति बन रहा है है ना अभी हम क्या लगता है कि हमने खाली बोल दिया तो वो स्मृति हो गया तो बोला है वो भी एक स्मृति है है ना तो जीने में उसको व्यक्त कर पाना वो भी स्मृति का भाग है स्मृति नहीं लेगा तो क्या जीने में व्यक्त कर पाएंगे और वहां तक पहुंचने के लिए मेधा कला और रूप और सब है उसमें कांति कांति कांति रूप निरीक्षण गुण संतोष प्रेम आनंदता बात सारे ठीक है बात तो स्मृति को क्या परिभाषित करें आवश्यकता पड़ने पर बार उसको दोहरा पाना इसका नाम स्मृति तो बोलने की आवश्यकता पड़ी तो बोल दिया जीने की आवश्यकता पड़े जी दिया है ना तो आवश्यकता पढ़ने का मतलब क्या और उसको दोहराने का मतलब ये कि बोलना और जीना आवश्यकता कहां पड़ रही है तो संबंध के निर्वाह के आवश्यकता पड़ रही है जैसे अभी अभी मैं यहाँ बैठा आप अभी हमको एक आवश्यकता पड़ेगी इस पर वापस अपने को बात करनी तो वो स्मृति से आएगा लेकिन उसमें यदि वो मेधा में नहीं है मेधा का मतलब जो कुछ हमने सुना और सुनने से जो मीनिंग बना वो मीनिंग को रिटेन करने की क्रिया का नाम है मेधा और रिटेंशन से क्या हो गया उसका उसका प्रभाव क्या बना मतलब उसका परावर्तन क्या हुआ कि उपयोगिता को पकड़ के रख के बात कर पाएंगे तो मेधा भी होने का मतलब है कि जो अर्थ है उस अर्थ को पकड़ के रखना कि क्या अर्थ में बात हुई तो ठीक से सुनना और सुनने से जो अर्थ बना वो अर्थ को पकड़ना ये मेधा है और उसका तो सुनने का प्रमाण जो होगा वो स्मृति में दोहरा पाना मेधा का प्रमाण होगा कि उपयोगिता को देख पाना तो जैसे हम जो भी बात कर रहे हैं यदि हर सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ेगा तो किस बात से जुड़ेगा केवल और केवल उपयोगिता जुड़ने की बात बनेगी तो यदि हमारे अंदर वो अर्थ का बना हुआ होगा मेधा तो कला कला में उपयोगिता कि उसका बना रहेगा वो उपयोगिता पूर्वक हम बात कर पाएंगे है ना ये अभी बोलने की आवश्यकता है ये आवश्यकता जीने की भी बनेगी ये आवश्यकता बच्चों को बताने की भी लगेगी ये आवश्यकता गाय के साथ काम करेंगे पेड़ के साथ काम करेंगे तो भी लगेगी लगे हर जगह पे आवश्यकता लगेगी लगेगी लगे तो पेड़ के बारे में हमने क्या सुना पेड़ के बारे में हमने क्या मीनिंग लेकर रखा वो मीनिंग को अपने में रिटर्न करना पड़ता है वही कौन करेगा रिटर्न औचित्य में रिटर्न हो रहे वो दीदी आंशिक रूप में नहीं है ये ये पूरा एक एक, एक मतलब एक आयाम है एक पूरा कम्प्लीट एक चीज है वो जैसे अभी ये कुर्सी है तो इसका ये एक कोई चीज है और ये एक कोई चीज है और ये बैठा हुआ ये कोई चीज है तो बैठा हुआ तो ये इससे अलग नहीं है लेकिन बैठने की जगह कुछ है उसको हम समझ रहे बैठने वाली क्या चीज है ठीक तो वो अगर हम उसको वैसा टुकड़ा कर देते तो टुकड़ा कुछ नहीं कर रहा है अपने दिमाग से निकाल दो एकसठ एकसठ दोनों एक ऐसा नहीं है ये नहीं है तो वो वो अपने आप में एक इकाई है वो पूरी चित्त अपने आप में एक पूरी इकाई है उसके कोई अंश है और वो वो पूरा मिलके एक परफॉर्म करता है ये सब पूरे होकर हम परिवार पूरा होके एक परफॉर्मेंस है हमारी है ना तो ऐसे एक वो परिवार है मतलब एक ऑर्बिट है तो पूरा वो ऑर्बिट पूरा कंप्लीट एक परफॉर्म करता है और वो सब इकाइया और हारमोनी में ही उसको पूरा करती है एक कुछ कर रहा दो कुछ कर रहा है ऐसा नहीं एक एक दो दो कुछ करेगा तो वही पहुंचेगा वो, वो वो, हाँ, वो कहीं कहीं ना तो वो सब मिलकर काम कर रहे हैं सरस्वी तो मन अपने आप में एक पूरा वृत्ति अपने आप में एक पूरा चित्र अपने आप में पूरा आत्मा अपने आप में पूरा अधूरा नहीं है जो मन में जैसे भक्ति से शुरू किया तो फिर उसके अंदर जो है फिर ये आप आप पढ़िएगा देखिए मन भक्ति हाँ, तो भक्ति की गया आप हाँ अब भक्ति की बात करोगे तो वो, वो दूसरे से जुड़ा रहता है वो सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से तो इसमें इसका ना ऑर्डर इम्पोर्टेंट है क्या जैसे अभी यहाँ चित्र में आपने ये कहा श्रुति और स्मृति के बीच में है ये सारी चीजें एक तरह से इसमें तो मुझे ऐसे दिखाई देता है ऐसा दिखाई देता है अच्छा तो मन और प्रति ऑर्डर तो इम्पोर्टेंट है ये सब मिला के पूरा जीवन एक काम कर रहा है ना आ, हा, हा, हा, हा। तो ये सब गोल गोल गोल गोल ही है अभी किसी भी चीज को पड़ोद लगे वही बात हो रही है वही बात है। लेकिन ऐसे नहीं हो रही ऐसा है ऐसा नहीं हो रहा है राइट। क्योंकि स्पेसिफिक इन राइटिंग वेरी प्रिशीज है एकदम वो है क्या बोले है? प्रिसाइज है तो प्रिसाइज इन राइटिंग तो वो अपने पकड़ में आता खाली की क्या है प्रीसीजन अभी अभी आप सूती पड़ोदा को पकड़ में आएगा कि यहाँ पर जो उनको अनुभव हो रहा है उसको वापस चित्त में आके बता रहे हैं कि चित्त में कैसा है इसका भाषाकरण हो रहा है तो भाषा की ताकत जो है चित्र क्या देना है तो चित्त में अब चित्त क्रियाशील है ही पहले से तो हम भाषा को बना ही पाए है ना हमने कोई एक जानवर देख के आ गए तो उसको आके हम बता पाते हैं यार कुछ मिल गया नाम नहीं है उसका अभी बता रहे हैं उस जानवर के बारे में है ना तो पूरा एक्सप्लेन कर देते है कैसा है वो ये ताकत कहाँ से है तो भाषा सिर्फ साउंड नहीं है ये हमको समझ में आएगा कि खाली बोल दिया आवाज ये आवाज ही है भाषा नहीं है वो उसमें सारा कुछ है भाव है अंगहार है है ना हमारा बॉडी लैंग्वेज ये वो सब है तो आदमी बता देता है कि कुछ अलग जानवर देख के आए यार ये है ना और उसके बारे में दूसरे को अनुमान करा देते हैं ना वो तो दूसरे को कभी दिख जाएगा तो लगेगा अच्छा इसी को देख के आया है ना फिर हम उसका नाम कुछ रखते हैं नहीं रखते हैं कि अलग बात है नाम भी रखते कोई फर्क नहीं पड़ता फिर आप जिगलू बोले तो क्या फर्क पड़ा उसे ना आपने को तो अर्थ से मतलब देता तो इस प्रकार से ये भाषा बनाने की ताकत आदमी में आती है और भाषा का इतना बड़ा रोल है ये भी अपने को समझ में आता है भाषा सीधा कल्पना कल्पनाशीलता को पकड़ता है श्रुति का इतना महिमा है जैसे हमने अभी इतना उठपटांग दुरुपयोग किया है इसका कि हमारा पूरा मीडिया और हमारा पूरा किताबें कहानी ये सब अनावश्यक बर्बाद कर रहे हैं हम ये सब श्रुति बना रहे हैं हम पता नहीं क्या क्या है ना पता नहीं क्या क्या हम उनको सुना दे रहे हैं आधा आद। इतना कचर फचर है ये और आप आइसोलेशन में कुछ काम कर सकते हैं ऐसा भी नहीं कि आप पे छुपा के ले जाओगे आप अपने बच्चों को इधर उधर है ना जैसे आज ही को बता रहे थे बालक है यहाँ आ गया वो अपनी कहानी सुनाता रहता है बैठ के सुनते रहते हैं सारी उठपटांग कहानी सुनाते रहते हैं यहाँ आके और वो बहुत हिट है सुपर हिट हमारे बच्चे सब छोटे छोटे सुन रहे होंगे कहानी है ना अब आप रोक भी नहीं सकते इसको तो जो कुछ है परंपरा में सब सुनेगा आदमी आप कोई फिल्टर हम क्या लगाएंगे अब यही कि भैया हम हम कैसे समाचार बनाते हैं तो अपन अपने आराम में कि भैया वो काम ही करना पड़ेगा कोई टाइट कंपार्टमेंट बना के हम बैठ जाएंगे ऐसा होगा नहीं वो तो पहुंच ही जाएगी बातें और वो थोड़े से में वो अनुमान करके वहां पहुंच जाएंगे वापिस है ना यहाँ के रहने वाले भी तो पहुंचेंगे पहुंचेंगे तो ये तो बहुत ही इंट्रीग्रेटेड मामला है लेकिन ये ऐसे ही लगता है ना कि जब पूरी एक परंपरा या एक डिजाइन बन जाएगा जो ऐसी श्रुति स्मृति के साथ रहेगा जिसमें हमेशा सुखी का एक डिजाइन बनता रहे और जैसे मेरे से कोई बात कर रहा था मैं तो हमेशा एक ही बात कर रहा हूँ हाँ तो मेरे से जितने लोग सुन रहे हैं तो एक जैसी बात सुन रहे हैं बाबा साहब ने सुना है साल सुना एक जैसा श्रुति सुना थोड़े दिन में हमको ये समझ में आया कि जो कचरा इतना सुन रहे उससे तो, तो बेहतर ही है हम हम तुलना करके यहाँ पहुंच गए जब हम पहुंच गए तो आगे की पीढ़ी को ज्यादा सुनना को मिल रहा है थोड़ी देर में वो भी पहुंच जाएंगे चारों हमने चार चालीस गलती करी होगी ये चार करेंगे अब ये विश्वास के बाद बनती है है ना अब एक से अनेक हो गए हम अभी भी ये बोलेंगे ये, ये बोलेंगे तो हमारा वातावरण कितना स्ट्रांग होते चले जाता है तो इतने खराब वातावरण में से एक आदमी को सुनकर हम यहाँ पहुंच गए इतने अनेकों का सुनना जब बोलना सब लोग एक जैसा कर देंगे पूरी बातचीत उसी प्रकार से होगी पूरा कार्य व्यवहार उस प्रकार से होगा जो बोला गया उसी असर से कार्य व्यवहार होगा तो निश्चित रूप से उनको भी साक्षात हो गया होगा है ना तो आज कुछ हो रहा है तो अब कई लोग हमको बोलते हैं कि फिल्टर लगाओ भगाओ ऐसे लोगों को ये करो वो करो है ना वो तो आपके बारे में बोलते थे वो तो इनके बारे में वो सबके बारे में बोलते हैं वो तो तो वो तो नहीं चलेगा लेकिन अब क्या किया जाए इसको रोका भी नहीं जा सकता और इसको स्वीकार भी नहीं किया जा सकता तो कुल मिला हमको जो समझ में आए जिससे हम प्रभावित है हम अपनी बात करेंगे जिससे वो प्रभावित है अपनी बात करेगा और फाइनली अब जो जहाँ पहुंचेगा वो पहुंचेगा कोई यहाँ पहुंचेगा कोई वहां पहुंचेगा लेकिन संख्या इसमें बढ़ती चली जाएगी ऐसा अपने को अनुमान होता है क्योंकि अब एक आदमी के सुन के इतना हो रहा तो दस आदमी यदि बोलने लगे और ऐसे जीने लगे तो आगे बढ़ गया बात तो एक से दस हो गया तो इसमें पूरा व्यवहार विधि से चलने की बात बनती है कोई अपने को आ, मतलब कहीं एक परंपरा को ले जाके हम द्वीप पे ले जाके वहां से तैयार करके वापिस लाके दुनिया में छोड़े ऐसा नहीं हो सकता है ना <laughs> तो वो तो होगा नहीं तो वो तो रहेगी ही और जो है उससे आज तो कल वाकिफ हो जाएगी और जिस प्रकार के टूल्स आ गए उसमें तो जल्दी हो जाएगी तो ठीक है इधर अपने पे ज्यादा तो हाँ सिचुएशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं वहाँ पे जाके किसी का अपने ग्रुम करा दिया फिर यही पे डाल देंगे तो पिपुर से नहीं वो तो अलग था इसीलिए आप रहेगा वो आप व्यवहार एक हाइपोथिटिकल अपन मान रहे हैं सिचुएशन ऐसा होता नहीं वहाँ पर भी कहानी आई कि वो कांच की बोतल में एक चिट्ठी आ गई तो उसमें पूरा द्वीप बदल गया चिट्ठी चिट्ठी देखकर पड़ के कुछ मानव जाति कहा पहुंची पता लग गया उसको है ना फिल्टर लगाना है स्वयं पर आपने कोई कौन सा लेना है कौन सा सब इन्फॉर्मेशन है नहीं तो देखिए इसमें तो एक सकारात्मक भाग ये है की कोई बड़ी चीज आ जाने के बाद छोटी चीज का क्या प्रभाव होता है वो आपको और हमको भरोसा रहना चाहिए तो कोई हम बड़ी चीज से प्रभावित हम भी है छोटी चीजों से प्रभावित हम भी थे तो हमारे में कोई चीज बदल रही है तो दूसरे में बदल सकती है अब ये ये नहीं है कि सिर्फ उम्र से ये हो रहा है उम्र से तो नहीं हो रहा ये ये तो हो रहा है समझने से और समझने का अवसर मिलने से हो रहा है तो इसको और मजबूत किया जाए इतना ही काम अपने हाथ में रहता है इतने काम को अपन कर सकते सही है।, है अब आप सूर्धी पढ़ के आइएगा देखिए आप आपको पढ़ने में आ जाएगी इस एंगल से पढ़िए कि वो उनको ज्ञान हो गया और ज्ञान के आधार पर कैसे वो भाषा बना रहे हैं वो पूरी भाषा दो तीन बनने खड़ा कर पड़ लेना हमारी पूरी जीवन विद्या पूरी आ रही है उसमें हाँ हाँ पूरा सब चित्र वो भाषा में आ गया अब ये समझ में आ गया समझ के पढ़ना आसान है ये पूरी किताब को तीन घंटे में मैं खत्म कर सकता हूँ नहीं जो मैंने समझा बता रहा आपको हाँ बिल्कुल ठीक बात है तो ये समझ के पढ़ना सरल है बिना समझे पढ़ना बहुत कठिन है। नमस्ते